कल प्रसंग चल रहा था और सुख कम मिलता है और मत करो दुख को याद करो कि हम इस संसार से छूट जाएं जानबूझ के हमने सुख की बात नहीं छेड़ी दुख की बात छेड़ी सूत्र है अट्ठावनवा चार एक अट्ठावन न्याय के दुखों में सुखाभिमानात फिर जब दुख को ही सुख समझ लेता है तो फिर उससे क्या छूटेगा नहीं बस ये सबसे अंतिम सुख है जो हम इंद्रियों से भोग रहे हैं। तो ये क्षणिक सुख है इंद्रियों के भोगों से जो हमको मिलता है ऊपर बढ़िया सुख सोचता ही नहीं विचार ही नहीं करता कि इससे बढ़िया सुख भी होता है शादी वादी हो गई कुछ परिवार संपत्ति भी आ गई सब कुछ हो गया <coughs> विदेशों में ये बहुत अधिक है कि जो उसको लक्ष्य दिखता है खाना पीना पैसे कमाना पूरा हो गया भोग करके डांस करके सब कुछ देख लिया उसकी तृप्ति हुई नहीं कुछ बचा ही नहीं मेरे पास करने को अब क्या करूं जी के अब जीने का कोई मतलब इससे बढ़िया कोई सुख है ही नहीं वही बात लिखी भाषा का प्राप्ति में वो ये मानता है बस मैं कृत हो गया जो करना कुछ बचा नहीं फिर परिणाम क्या होता है <coughs> उसकी अविद्या के कारण इन भौतिक सुखों में करने के लिए देखो लोग कोई एमटेक करते हैं कोई परिवार में आना जाना पार्टी पिकनिक कुछ नहीं सब भूल जाते हैं घंटे रोज काम करते हैं कई वर्षों तक <coughs> उनका धंधा सेट होता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना सोने का है ना उठने का पूरा गधे की तरफ ये सब प्रयास करते करते उनको बहुत सारे दुख आते तो लगाता है कोई परेशान करता है कहीं सरकार टैक्स लगा देती है कहीं चोर चोरी कर जाता है फिर बच्चे अनुकूल नहीं होते हैं फिर गारंटी नहीं है कि भाई ये नहीं आएंगे कभी भी आ सकता है कोई भी कष्ट आ सकता है कि तरह तरह के दुख आते ही रहते हैं व्यक्ति डर डर के जीता छोड़ के भाग गया तो ऐसे ऐसे मतलब उसके दिमाग में बहुत सी शक्ति उसको तो वो इंजीनियर उसको तो वो प्रोजेक्ट खड़ा करना जैसे इनका पांच करोड़ का नुकसान हुआ तो बोला वैसे मन में शंका तो बनी ही रहती है पता नहीं सफलता मिले हो गया तो सारे लोग मुझे गाली देंगे कि तेरी वजह से हमारे पांच करोड़ रतन मिलता उसको पांच करोड़ कहां से लाएगा तो इस प्रकृति सोचता है कि संसार में सुख भोगना है करोड़पति अरब बनना है टाटा बिरला जैसा बनना है था जाता है वो कहता है अगर ये भोगों का संपत्ति का सुख लेना है सम्मान का सुख लेना है तो दुख तो आएगा तो वो एक प्रकार से सुख का अंग ही है वे तो बिना तो सुख मिलने वाला नहीं अब जो दुख हो नहीं तो दुख इसका अंग ही हो गया अब जो जिसका अंग होता है वो वही तो होता है देखो कैसे फिसलता है अंग होता है वो वही तो होता है केले का अंग केला ही तो होगा ना तरबूज थोड़ी होगा तरबूज का अंग तरबूज तरह के दुख को व्यक्ति ने सुख का अंग मान लिया और वो दुख को जो रोज बच्चे पालते हैं। ये क्या मानते हैं घर गृहस्थी वाले लोग कि बच्चे पैदा किए हैं थोड़ा सुख भी मिलता है कई लोगों से मैं पूछता भी हूँ गृहस्थी लोगों से कि जी आपने बच्चे पैदा किए इनको उस दुख को सुख का अंग मानकर उसको सुख ही भाषा बोली के तुम तुम जाओ मरो जन्म लो बार बार दुनिया में और मरो तुम्हारा मोक्ष नहीं होने वाला ऐसा लिखा है <laughs> बार बार धक्के खा दुनिया में जन्म ले और मर तेरा मोक्ष नहीं हो सकता ऐसे ऐसे लिखा है संधावेति जा जन्म ले जैसे मां बच्चे को देखा मर ऐसे तू जा बार बार जन्म ले इस दुनिया में धक्के खा संधाव तू धक्के खा न संसारम अतिवर्तते मोक्ष नहीं हो सकता तू संसार से कभी नहीं छूट पाएगा <coughs> बताओ कितनी कठोर बात कही हाथ में आ जाट काट घेरूंगी <laughs> अब कोई माँ अपने बच्चे को काट हाथ में आ जा मुझे काट दूंगी <laughs> वो शिक्षा बोलती है उसको केवल शब्द कठोर होते हैं मन में इतना गुस्सा नहीं होता ऐसे ही वास्तन जी के मन में गुस्सा नहीं है वो तो ऊपर से कठोर भाषा बोल रहे हैं उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए दुख से कि तू जा मर धक्के खा इस दुनिया में तेरा मोक्ष नहीं होने वाला ऐसे थोड़ी डांट लगेगी तो दुनिया में धक्के खा मर जी और मर मेरे फायदे के लिए कह रहा है मुझे दुख से छुड़ाना रख करके महर्षि वादसायन जी ने यहाँ पर ये बात कही तो लोगों को सुख की भ्रांति भी क्यों होती तरह के दुख हैं, तरह तरह की चिंताएं हैं कितनी प्रकार की टेंस को भ्रांति कैसे होती है भ्रांति भी तब होती है जब पहले कोई असली चीज व्यक्ति को रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई तभी तो सांप की भ्रांति होगी जिसने आज तक कभी असली सांप तरह के दुख में सुख की भ्रांति हो जाती और तुम उसको दुख को सु नहीं सकती हम्म बोलिए भ्रांति नहीं है वो भ्रांति नहीं है वो कल्पना है भ्रांति और कल्पना में फर्क हाँ दोनों में अंतर है देखो विपर्य वृत्ति अलग है वृत्ति अलग है पांच वृत्ति है ना भ्रांति है वो तो विपर्य है मिध्या मिध्या का नाम भ्रांति है और जो विकल्प वृत्ति है वो कल बना है वो अलग वृत्ति है भ्रांति अलग वृत्ति है दोनों में अंतर है क्या अंतर है सुनिए अस्सी में किस चीज की भ्रांति हुई सांप की भ्रांति हुई जिस चीज की भ्रांति फैसली तो फिर भ्रांति कहां से हुई वो भ्रांति नहीं वो कल्पना है जो चीज कभी है ही नहीं कभी देखी नहीं आज तक तो और फिर हमने ऐसी मान ली वो तो कल्पना है पर सांप तो असली था हमने देखा भी था इस समय हमको भ्रांति हुई पहले जब देखा था तब असली था तब भ्रांति नहीं थी तब वास्तविक सांप देखा था इस समय सांप क्योंकि मिलते जुलते गोल गोल लंबे लंबे ऐसे गोल गोल मुड़े तोड़े तो इन समान धर्मों के कारण हमको भ्रांति होगी भ्रांति का कारण वो समान धर्म है असली सांप देख चुके तब जाके भ्रांति हुई पर असली भूत कभी देखा हो तब तो आप किसी चलते फिरते आदमी में या लाश में आप या खड़ी हुई लाश में फिर आप तक कभी देखा ही नहीं इसलिए ये भ्रांति नहीं है ये तो कल्पना मात्र है तो उगिनने वो गिन ले मुझे तो नहीं गिनने सीधी बात है तो देखे न देखे न देखे न देखे। <laughs> मुझे तो आम खा के पेट भर जाता है बात खत्म हो गई हम्म लगने से कोई आपकी समाधि तो लगने वाली नहीं है देंगे फिर अगला वो तो लाऊंगा कहां तक ढूंढ के लाऊंगा प्रश्नों का कोई अंत थोड़ी है शास्त्र कहते हैं उनको देखो जो मुख्य है उसको पकड़ो गौन को छोड़ो मान लो आपको महर्षि दयानंद के दादा का नाम नहीं बता और आप महर्षि दयानंद पे बहुत श्रद्धा रखते हैं उनके बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं उन पर बहुत विश्वास करते हैं उनका नाम बताओ आप उसके अनुयायी हैं उसके अनु तो आप उस पर श्रद्धा रखते हैं उसके दादा का नाम बताओ आपने कहा भाई दादा का नाम बस स्वामी दयानंद के दादा का नाम भी नहीं पता तुम क्या उसके भगत तुम्हें कुछ नहीं आता बोलो क्या मतलब इस बात का अरे दादा का नाम पता लग जाए तो क्या हो जाएगा उससे क्या कल्याण हो जाएगा नहीं पता तो कोई नुकसान नहीं है और पता लग जाए तो कोई फायदा नहीं है इसलिए गौण बातें हैं इनको छोड़ देता है पता तो ठीक है आसानी से पता लग जाए तो ठीक है और जिसकी रुचि हो जान ले अब जिसकी रुचि नहीं और पता भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता उसको उसके स्वामी दयानंद की पुस्तक पढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं हो रहा इससे पुस्तक हम पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रही है दादा नाम नहीं पता ना सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता करेंगे बाबर और हुमायूं और अकबर और पता नहीं कितना कितना क्या क्या पढ़ेंगे विषय दर्शन है योग अभ्यास है इस पर हमको जोर लगाना इतिहास जिसका विषय हो वो उसमें जोर लगाए उसको है वो कर ले पूछना हो तो उससे पूछ लेना इतिहास वाले से आवश्यक नहीं है कि सारी उत्तर मैं ही दूंगा सारे प्रश्नों के ये तो आवश्यक नहीं है ना जितने मैं दे सकता हूँ मैं दे दूंगा और जो मुझे नहीं आते किसी और से पूछ लो ऐसे होना चाहिए महर्षि वत्सैन जी कहते हैं कि देखो बार जन्म लेते रहोगे मरते रहोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अपना चित्त शब्द में मूर्ख कह देते हैं और क्या मूर्खता और अविद्या एक ही तो बात है अविद्या थोड़ा आसान सही है उस पर तो अब ऐसा आसानी से थोड़ी उखड़ेगी लगाना पड़ेगा घिसने वाला लोहे का लगाओ मूर्खो तुम यहां मरते रहोगे जन्म लेते रहोगे धक्के खाते रहोगे <laughs> निकलोग से बाहर कब तक पढ़े रहोगे इसलिए थोड़ा जोर से कठोर बोला <laughs> ये बात है कि <coughs> भूत के, के पांव नहीं होते पांव उल्टे होते उल्टे हैं उल्टे उल्टे और, उल्टे और, उल्टे और गर्दन होती नहीं गर्दन होती नहीं और पांव उल्टे होते हैं <laughs> बताओ ऐसा किसी ने देखा नहीं आज तक भूतें किसको है उसमें आत्मा होती है कि नहीं होती नहीं होता है कि नहीं होता भूत का भूत किसको कहते हैं तो तो तो वो होती होती तो आत्मा है, है है ठीक ना? जिसको भूत कहते हैं, तो है तो है। शरीर, शरीर तो सी के, है। है, के शरीर में घुस जाता है कहीं पुराने मंदिरों में खंडहरों में टूटे फूटे किलो में वहां जाके रहते हैं अधिकतर भूत <laughs> इसकी मान्यता है लोगों में एक जो जो कि याद आ गया भूत का तो एक व्यक्ति ऐसे ही सैर करता हुआ जंगल में पहुंच गया और कोई ऐसा ही जंगल में पुराना सा कोई किला था तो उसको एक ऐसे बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया बड़ी सी उम्र का आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं तो बोला यही कोई 300-400 साल से तीन सौ साल से रह रहा हूं मैंने तो कभी भूत देखा नहीं <laughs> इसका मतलब खुद ही भूत होगा ना चार साल से रह रहा है तो <laughs> ये तो जोक है चुटकला है के के लिए, के लिए। तो तो तो मनोरंजन तो उसमें तो जल चुका तो नया बनाना उसको आता नहीं तो फिर कहा मरने के वैसे ही बेहोश हो जाता है जीवात्मा होश तो रहता ही नहीं में भूतों की कथाएं छपती नानी कथाएं सुनाती रहती है भूत प्रेतों की भूतों की कथाएं तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो सुनते सुनते क्या होता है इतनी अखबारों में छपते हैं इतनी मैगजीन में छपते हैं तो होते ही होंगे भूत का जो है भय उसके दिमाग में घुस जाता है कथा कहानी सुन सुन के कभी उसके घर में ऐसी कोई वस्तु हिलने चलने लग जाए ना जड़ वस्तु मान लो उसकी टेबल थोड़ी सी हिलने लग जाए बस फिर रात भर नींद नहीं आएगी <laughs> आज तो कोई भूत आ गया है ये मेरी टेबल क्यों हिल रही है ये मेरा लैम्प क्यों हिल रहा है ये मेरा पंखा क्यों चल रहा है मैंने तो स्विच ऑन किया नहीं ये आज पंखा उल्टा घूम उल्टा घूम रहा है बस फिर उसको इतना पसीना आएगा रात भर हमेशा वो डरता रहेगा कहाँ से आएगा भूत मेरी गर्दन लेगा मुझे मार डालेगा वो जो सीरियलों में दिखाते हैं वो ऐसे ही तो होता है सारा सब काल्पनिक बातें होती हैं अगर ये भूत वास्तव में होते तो सबसे पहले इन सीरियल बनाने वालों को मार डालते जो भूतों का सीरियल बनाते हैं कि तुम हमको जनता के सामने दिखाते हो तुम बोलते हो जनता के सामने पहले तुमको मारेंगे पर वो तो मजे से पैसे कमा रहे हैं ये भूतों वाले सीरियल बनाने वाले वो तो खूब पैसे कमा रहे हैं मजे से खाते हैं खूब डाल बन जाते हैं और कोई भी चीज ऐसे थोड़ी अजीब सी दिखती है तो हम उसको भूत मान लेते हैं ये तो हमारी भूल है वहाँ खोजी न करो तो पता चले कि वहां क्या गड़बड़ है। एक यहाँ की तो ये यह सब कराटे वराटे सीखते सिखाते हैं ना तो ये तो मार फाड़ वाले लोग हैं, मजबूत लोग हैं। एक दिन ये सुना रहे थे कि हमारी टीम वालों को पता लगा कि पांच पाचा चलो कब आते हैं हमको बताना हम आएंगे भूतों से टक्कर लेने के लिए <laughs> होता है ना तो अमुक अमुक पेड़ के ऊपर आते हैं और उनको गिरते हैं लाल लाल अंगारे और अजीब अजीब आपने दो चार पांच सात लड़के जो थे मजबूत कराटे वाले ये अपना पहुंच गए डंडे लेकर लेकर के और थैले में पत्थर भर भर के पहुंच गए रात को वहां बोले कहाँ आता है बताओ इस गांव में आता है कहाँ पर आता है इस पेड़ के नीचे इस पेड़ के ऊपर आता है वो सारे जाकर के वहां से ऊपर से पेड़ से लाल लाल अंगारे गिरने लगे सच में गिरे भी अंगारे गिरे इन्होंने अपने थैले में से पत्थर निकाले और पत्थर मारने शुरू किए ऊपर पेड़ की तरफ <laughs> दो चार पत्थर फेंके ऊपर से आवाज ठेरो ठेरो ठहरो हमको मत मारो हम नीचे आ रहे हैं हमको मत मारो <laughs> हमको मत मारो <laughs> चुपचाप नीचे आ जाओ वरना तुम आज वहीं ठोक देंगे चुपचाप नीचे आओ उतरो नीचे कौन हो तुम <laughs> तो दो लड़के उतर के आए पेड़ से नीचे तो उनकी तो पहले धुलाई पिटाई की खू फिर उनसे पूछा बताओ तुम कौन हो और ये नाटक क्यों करते हो कौन से देख कौन से गांव के भूत <laughs> उसके गांव के हैं या इसी गांव के <coughs> जो भी बताया कि पुराण राणा जी ने इनकी टीम जो गई थी उन्होंने दो चार पांच थप्पड़ थप्पड़ मारे फिर उनसे दो व्यक्तियों में ऐसे बहस चल पड़ी भूत भूत के बारे में कहने लगे नहीं नहीं फिर मरे हुए लोग आते हैं मरदे मुर्दे जलते हैं तो लोग समझते हैं कि यहाँ पर वो आत्माएँ भटकती रही लोगों की हाँ हाँ तो ऑक्सीजन है उसमें आग लगी आती है लोग समझते हैं यहां कोई भूत प्रेत है हाँ वो होता है साइंटिफिक रीजन और उसको वो भूत प्रेत मान लेते हैं। तो फिर दो लोग कह रहे थे आपस में कि भूत होता है उसने कहा नहीं होता है उसने कहा अच्छा तू तो नहीं मानता बोला नहीं मानता तो फिर आधी रात को वहां शमशान घाट में एक पेड़ में कील ठोक के आना बारह बजे तो मैं मानू की तुझ में हिम्मत है और तुझे कोई भूत नहीं पकड़ता तो रात को बारह बजे कील ठोक कर आऊंगा अब वो थोड़ी लेके और कील लेकर के रात के बारह बजे और जब वो ठोक रहा था तो भूल से उसकी धोती उसमें फंस गई ये धोती कील के अंदर यूं ठोक दिया उसने <laughs> अब ठोक तो दी जब वो चलने लगा तो धोती तो फंसी हुई थी जब यूं चलने लगा तो धोती खिंच गई और वो गिर गया बस जैसे ही गिर गया उसने सोचा अब तो भूत आ गया अब तो मैं मरूंगा <laughs> तो बेचारे को अटैक आ गया मरे गए बच गया पता नहीं जैसे भी पर उसको धोती का सिरा भी साथ में ठोक दिया तो उस कारण से उसको बेचारे को ऐसा लगा कि जैसे भूत ने पकड़ लिया वास्तव में भूतवाद कुछ नहीं था वो तो भूल से पहले उसको वो फिर और उसमें पी लेंगे तो बोला मेरे को नहीं पड़ेगी ठीक तो जोर से इधर उधर तो है, करते, है। करते हैं लोग इसका उत्तर यह है ये सारी क्रियाएं होती हैं और वो क्रिया होती हैं अधिकतर जो सृष्टि है ये हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड ब्रह्मांडक क्रियाएं होती हैं इन क्रियाओं को करके हम सृष्टि की कुछ बातों का वहां पर रिवीजन कर लेते हैं दोहरा लेते हैं आवृत्ति कर लेते हैं तो जैसे शुरू में हम दीपक जलाते हैं तो ओम भूर भुवकों का तीन लोक हैं। एक लोक का नाम है भू, अर्थात ये पृथ्वी भूमि लोक है वो तीसरा है तो तीन लोकों के संबंध में हम ये तीन शब्द बोलते हैं इन तीन लोकों में एक एक अग्नि रहती है भूलोक में अग्नि है जो चूल्हे में हम जलाते हैं रोटी पकाते भी करते हैं फिर भुवा ये दूसरा लोक है अंतरिक्ष लोक उसमें भी एक अग्नि है अंतरिक्ष लोक की अग्नि है वो जो विद्युत जल टकराने पर तड़ित बोलते हैं उसको वो सूर्य है ये द्व्यूलोक की अग्नि है सूर्य के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें तो सूर्य रहता है तो सूर्य भी एक अग्नि है तो तीन लोक हो गए तीन अग्निया हो गई लोगों की अग्नि का प्रतिनिधि बनाकर के जलाते हैं और फिर कुंड में स्थापित करते हैं तीनों लोगों की अग्नि ठीक ठाक रहे हमें याद रहे कि तीन लोग हैं और तीनों में अपनी अपनी अग्नि अब इसके बाद फिर तीन आहुतियां देते हैं संविधाए की तो संविधाएं तीन ही रखते हैं क्योंकि तीन लोग हैं और तीनों की अग्नियों को प्रज्वलित रखना है ठीक ठाक रखना है इसलिए एक एक, एक, -एक लोक की अग्नि के लिए देते हैं। तो लोक तीन है अग्निया तीन है इसलिए संविधाएं भी तीन है तंत्र में पहली संविधा तो मंत्र भी एक संविधा भी एक हमें मंत्र दो संविधा एक फिर में क्या होता है संविधा एक होती है लेकिन मंत्र दो होते हैं तो यह प्रतीक है का। ये दो मंत्र इस बात का प्रतीक है कि अंतरिक्ष लोक में दो पदार्थ हैं, के साथ साथ वायु भी है तो अंतरिक्ष लोक में दो अंतरिक्ष लोक में दो वस्तु हो गई एक वायु और एक बिजली ऐसे मंत्र हो गए चार संविधान हुई तीन ये कारण तो यही होगा कि आप सोशल स्टडीज की बुक पढ़ते हैं भूगोल की पुस्तक पढ़ते हैं पर देखते हैं तो याद रहता तो आप नक्शा देख के पहचान लेते हैं हाँ ये तो जापान है ये अफ्रीका है ये अमेरिका है तो हम बार बार नक्शा याद करते हैं तो हमको जानकारी ठीक बनी रहती नहीं तो हम आगे व्यवहार में भूल कर सकते हैं तो पहले जमाने में पहले तो यही नक्शा था हमारा हवन में ही नक्शे चलते थे कि अग्नि जलाओ तीन लोगों की अग्नि है मतलब तीन लोग हैं हवन भी हो गया और साथ में तीन लोगों की आवृत्ति भी हो गई फिर चार चारेचन किया तो यह समझ में आया कि पृथ्वी के चारों ओर जल है चारों ओर जल का प्रतीक है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर पानी है समुद्र ही समुद्र को यहां नक्शे के रूप में ये वेदी पर दोहरा लेते हैं लाभ रहता है कि सृष्टि विज्ञान हमको याद रहता है चौबीस शक्तियां हैं ना वो उसका अपना स्वरूप है वही तो जीवात्मा है चौबीस शक्तियों का नाम ही तो जीवात्मा है क्या आप गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं हमारा बोलने के शब्द अलग अलग हैं। हम अग्नि को तो द्रव्य मान लेते हैं, अग्नि ऐसे बोलते हैं ना गर्मी अग्नि का गुण है उस गुण को आप द्रव्य से अलग नहीं कर सकते वो दोनों साथ ही रहते हैं वास्तव में वो दोनों एक ही है सिर्फ बोलने के लिए हम उसको दो बना के बोल देते हैं नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि अग्नि क्या होती है बचपन से भाषा में बताया कि अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी रहती है अलग चीज है और अग्नि कोई अलग चीज है उसमें वो रहती है तो भाषा जैसे दो चीजें हो, पर वास्तव में है नहीं वो दो पर समझाएं क्या जैसे गर्मी और अग्नि दोनों एक ही चीज है उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते <coughs> उसी तरह से जीवात्मा और उसकी 24 शक्तियां वो दोनों एक ही चीज उसको हम अलग नाम ही तो जीवात्मा है अब जीवात्मा तो मुक्ति में रहेगा या नहीं है ना उसी जीवात्मा का ही नाम चौबीस शक्तियां तो वो 24 शक्तियां कहा गायब हो जाएंगी वो भी तो रहेगी साथ में साथ में क्या रहेंगी उसी का ही नाम 24 शक्तियों का नाम ही जीवात्मा है तो उसमें देखने की सुघने की शक्ति है सोचने की शक्ति है बोलने की शक्ति है नाम ही जीवात्मा है और ये जीवात्मा मुक्ति में रहेगा पर ये शक्तियां इतनी कम हैं मात्रा में बहुत थोड़ी है केवल इतनी शक्तियों से जीवात्मा अपने मुक्ति में सारे काम नहीं कर पाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और अतिरिक्त सहयोग चाहिए तब वो देख पाएगा सुन पाएगा घूम सकेगा सारे काम कर पाएगा मुक्ति में उसको अपनी शक्ति और जोड़ देता है उसकी 24 तो अपनी रहती रहती है और कुछ अपनी और से और जोड़ देता है तो उसका काम चलता है जैसे आज भी वो चौबीस शक्तियां हैं हमारे साथ क्योंकि हम तो आज भी हैं और मुक्ति में भी रहेंगे हमारा ही नाम तो चौबीस शक्तियां हैं आत्मा का ही नाम है चौबीस शक्तियां और उनसे अलग कुछ नहीं है चौबीस शक्तियां अब बोलने की भाषा में कह रहा हूं आज भी हमारे साथ हैं तब भी हमारे साथ हैं ये बोलने की भाषा है वास्तव में हम ही वो चौबीस शक्तियां हैं पर यह थोड़ा अटपट ऐसा लगता है इसलिए मैं वही चालू भाषा बोलता हूं <coughs> मोक्ष में भी चौबीस शक्तियां हमारे साथ रहती हैं और आज भी रहती हैं इतनी कम है कि केवल उन चौबीस शक्तियों से ना हम सुन सकते ना देख सकते ना है। हमको हमेशा किसी ना किसी पदार्थ की लेनी पड़ती है में हैं, तो इन प्राकृतिक साधनों की सहायता लेनी पड़ती है आंख से हम देख पा रहे हैं आंख बंद कर लेंगे तो देखना बंद हो जाएगा इस कांस लेना पड़ता है ये हमारी मजबूरी है जब बंधन में है तो इसमें चले जाएंगे तो ईश्वर की शक्ति अपने साथ जोड़ लेंगे इसके बिना सकते ना सुन सकते ना होश में आने वाले कुछ नहीं होने वाला आ, क्या होता है ये स्थूल शरीर हमसे छूट गया अलग हो गया तो इसका जो सहयोग मिल रहा था जिसकी वजह से हम देख सुन पा रहे थे और सारे काम कर पा रहे थे होश में भी थे बंद हो गया तो ना देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं ना होश रहा कुछ नहीं रहा इसलिए जीवात्मा मरते ही बेहोश हो जाता है उसका साधन टूट गए अलग हो गए उसका सहयोग शरीर में घूमने की तो छूट है उसको घूम तो सकता है आ जाता है शरीर के त्वचा जो है ना यहां तक आ सकता है अब त्वचा से जैसे ही बाहर निकलेगा वो बेहोश हो जाएगा अब आगे नहीं चल सकता आगे फिर त्वचा से उसको ईश्वर लेके जाएगा जहां ले जाना हो शरीर के अंदर तो घूम सकता है वो इतनी तो उसको छूट है जीवन घूमता ही रहता है शरीर में कोई चौबीस घंटे एक जगह नहीं रहता मैं लोग देता हूँ कि आप अपने घर में 24 घंटा एक ही कमरे में बैठे रहते हैं क्या घूमते रहते हैं ना कभी बाथरूम में जाते हैं कभी ड्राइंग रूम में जाते हैं कभी किचन में जाते हैं कभी डरते हैं, हैं। घूमते रहते हैं घर में जैसी आवश्यकता होती है जैसी इच्छा होती है अपनी इच्छानुसार शरीर में घर में हम चलते रहते हैं ऐसे ही जीवात्मा का ये सारा शरीर है उसका अपना घर है वो कहीं भी घूमे जब इच्छा होती है आएगा कभी नेत्र में आ जाएगा कभी कहीं चला जाएगा उसको छूट है घूमने की बस होश खत्म <coughs> अब कहीं नहीं जा सकता मैं तो शरीर जीवित रहता है ना शरीर तब तक जीवित रहेगा जब तक जीवो जीवित रहेगा उसको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते मृत घोषित नहीं कर सकते जब जीवात्मा शरीर छोड़ देता है तब मृत घोषित होता है तब उसके सारे कार्य बंद हो जाते हैं जीवात्मा की वजह से ये सारे फंक्शन चालू है ब्लड सर्कुलेशन है। जब जीवात्मा शरीर छोड़ के बाहर आ गया तो वो सारे कार्यक्रम बंद हो गए जैसे ये बिजली का करंट आ रहा है तो सब पंखे ट्यूब सब चल रहे हैं। और आप स्विच ऑफ कर दो देखो दे। करंट से ही तो सारा शरीर चल रहा है अब जैसे ही हाथ बाहर निकला करंट खत्म तो सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे घर तक आ जाएगा अब जैसे ही वो इसको छोड़ेगा शरीर को फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा बेहोश हो जाएगा क्योंकि अब साधनों का सहयोग मिलना बंद हो गया जाता है शरीर में तब वो नहीं रहना चाहता <laughs> भीड़ हो जाए वहां तब आपकी इच्छा क्या होगी <laughs> जल्दी बाहर निकलो यहां से घुटके आए ना मर जाए तो जैसे जहां घुटन वाला कमरा हो तो वहां से आप जल्दी बाहर निकलना चाहते खिड़की खोलो दरवाजा खोलो ताजी हवाने दो जल्दी निकलो यहाँ से तो ऐसे ही शरीर में जब घुटन होने लगती है ना जीवात्मा को कष्ट बढ़ जाता है रोग बढ़ जाता है कारण चोट लगने के कारण जब दर्द की मात्रा बढ़ने लगती है तो उससे सहन नहीं होता फिर वो शरीर ठीक है तो नहीं छोड़ना चाहता तो मरना नहीं चाहता वो पर जब दुख बढ़ता है तो मजबूरी है फिर वहां रहना नहीं चाहता जैसे आपको बताया एक कमरे में खूब दुर्गंध जल्दी से वहां से बाहर निकलेंगे कि यहाँ रुकना कठिन है बाहर निकलो तो पता नहीं मोटा मोटा इतना समझ में आया जब उसको कष्ट होता है तो फिर वो भागता है वहां से जैसे उदाहरण दिया रेल के डब्बे में से आदमी भागता है जल्दी बाहर निकलो यहाँ तो दम घुटके मर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जब कष्ट होता है ना तो स्वयं निकलना चाहता है स्वयं निकलना चाहता है कि अब यहां नहीं रह सकता मैं, निकलो यहां से ऐसा होता है। उसकी सहन करने की सीमा है तब तक रहेगा शरीर में पर अभी उसकी इतनी क्षमता है कि वो सहन कर पा सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा ना कष्ट फिर अप, अपने आप अप मर जाएगा व्यक्ति वो तो आत्मा निकल ही जाएगा फिर टिक नहीं टिक नहीं सकता जैसे दुर्घटना होती है ना किसी के सर में चोट लगी वो तो तुरंत मर जाता है क्योंकि सर में चोट लगने से वो स्थान कोमल है और चोट का दर्द इतना अधिक हो जाता है वो आत्मा रह नहीं सकता वह कमर में लगती है तो वहां सहन कर लेता है वहां चोट कमजोर कम लगती है शरीर का भाग मजबूत है होता है वहां इसलिए आदमी बच जाता है वहां नहीं मरता गर्दन पे लग गया यहां कनपट्टी पे लग गया यहाँ पीछे चोटी में लग गया ऐसे चवालीस स्थान बताते हैं शरीर स्थान है। अगर वहां थोड़ी भी चोट लग जाए तो तुरंत मर जाता व्यक्ति स्थान पर पूरे शरीर में नहीं रहता सर से पांव तक पूरा फैलाव नहीं है एक ही जगह रहता रहता है वो रहता है वो घूमता अगर उसको ऐसा तो उसका परिणाम क्या आएगा जब हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी जीतना लंबा फैलना पड़ेगा हाथी जीतना लंबा होना पड़ेगा ना हाँ और चींटी के शरीर का जाओ तो सिकुड़ना पड़ेगा या तो फिर हाथी जितना ही रात सिकुड़ेगा नहीं तो फिर बाहर लटकता रहेगा ऐसे चींटी से बाहर इतना लटकता रहेगा आज आत्मा फिर कभी दीवार दरवाजे में टकराएगा कभी दीवार में टकराएगा कभी रेलगाड़ी से टकराएगा ऐसा तो टक माना जाए तो ये समस्या आती है ना एक मिनट फैलने वाला मानते हैं तो हाथी के शरीर में जाएगा तो फिर उतना लंबा फैल जाएगा यदि सर से पांव तक पूरे शरीर में व्यापक मानते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा हाथी के शरीर में जाके लंबा हो जाएगा चींटी के शरीर में आके सिकुड़ेगा तो जो वस्तु फैलती और सिकुड़ती है उसमें एक दोष आता है वो नष्ट होती है नाशवान होती है शरीर में माने तो जीवात्मा को नाशवान मानना पड़ेगा क्योंकि उसमें फैलना और सिकुड़ना जीवात्मा मरता है जब मरता नहीं तो फैलेगा सिकड़ेगा भी नहीं आ, तो फिर एक ही जगह रहेगा पूरे शरीर में नहीं फैल सकता है जगह उपनिषद में लिखा है हृदय ही एशा आत्मा में लिखा है बदलता भी रहता है कभी हृदय में रहता है कभी कंठ में आ जाता है कभी नेत्र में आ जाता है कभी और किसी नाड़ी में चला जाता है अलग उपनिषदों में लिखा है आता है ना पाऊ तक भी जाएगा कहीं भी जाएगा पूरे शरीर में घूम सकता है एक उपनिषद में लिखा है जैसे राजा अपने सैनिकों को लेकर अपने पूरे राज्य में कहीं भी घूम सकता है गुजरात का मुख्यमंत्री का ये राज्य है सर से पांव तक उसका शासन चलता है वो कहीं भी घूम सके पांव में भी जाए कंधे में जाए घुटने में जाए गर्भ को तो पूरी छूट है तो फिर ध्यान जब किया देश बंदर चित्त से धारणा चित्त को कहीं भी टिकाओ कोई स्थान निश्चित थोड़ी किया हुआ जगह तो तो जो हुए हृदय है नासिका है ब्रिकुटी है कंठ है नाभी है बहुत सारे हो गए हृदय वाले जो स्थान है जैसे हाँ हाँ अभ्यास हो जाए फिर आप जगह बदल लो फिर कहीं और ले जाओ पहले मान लो आपको नाभि में अच्छा लगता है किसी को नाभि में अच्छा लगता है आसान लगता है तो नाभी में मन टिकाने का अभ्यास कर ले और फिर उसको ऐसा लगता है कि शास्त्र में लिखा है हृदय में ध्यान करो तो नाभी से उठा के हृदय में ले आओ स्थान बदल लो उसमें क्या दिक्कत है जैसे एक व्यक्ति पहले साइकिल चलाना साइकिल चलाना सीख लिया फिर तो स्कूटर चलाना आसान है एक बार कठिनाई होती है साइकिल चलाने में उसका थोड़ा बैलेंस बनाना आ जाए फिर तो सब आसान हो जाता है फिर बाइक चलाओ स्कूटर चलाओ कुछ भी चलाओ एक कार चलानी सीख ली फिर तो 20 तरह की चला सकता है आदमी फिर सब आसान हो जाता है अगर टिकाना सीख ले आदमी तो फिर कहीं भी टिका सकता है फिर जगह बदलता रहा कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना तो उपनिषदों में लिखा है कि जैसे राजा अपने सैनिकों को लेकर पूरे राज्य में घूमता है ऐसे ही जीवात्मा अपने मन इंद्रियां जो इसके सैनिक हैं इनको लेकर के पूरे कौन सी में लिखा है त्रय त्रव जीवात्मा के तीन निवास स्थान हैं अवसथ निवास स्थान त्रय तीन लिखा है सीधा ऐसे लिख दिया जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको मान लो मैंने पढ़ाते पढ़ाते कह दिया भाई जीवात्मा तीन जगह रहता है कहा रहता है मैंने आपको इशारे से बता दिया एक तो यहां रहता है एक यहां रहता है एक यहां रहता है अब नाम नहीं लिया यहां रहता है यहां रहता है और यहां रहता है तो लिखने वाले ने यूं क्यूं मक्खी पे मक्खी मार दी उसने कहा यहां रहता है यहां रहता है और यहाँ रहता है अब क्या पता चले कहा रहता है वो यहाँ का नाम नहीं लिखा सामने बैठा व्यक्ति तो समझ लेगा इशारे से भाई यहां रहता है मतलब आंख में रहता है अब पुस्तक में लिखा यहां रहता है तो वहां क्या पता चले यहाँ का मतलब कहाँ तो कोई है नहीं पर उपनिषद में ऐसा है लिखा है अयम अवसत हो अयम अवसत हो अयम अवसत हो ऐसा लिखा है अब नाम नहीं उपनिषद में चलती है चर्चा वैसे वो कोई दस उपनिषद में प्रामाणिक तो नहीं है पर उसमें एक ऐसा वचन आया शायद ब्रह्मोपनिषद है या कैवल्योपनिषद है ऐसी कोई उपनिषद स्थान बताए जीवात्मा के एक बताया नेत्र एक कंठ एक हृदय मोदी जी ठीक है हाँ मुख्यमंत्री पूरे गुजरात में कब जाएगा मैं भी यही कह रहा हूँ नहीं बैठ सकते बोर हो जाते फिर उठ के चल देते हैं चलो अभी थोड़ा सैर करे में लगी तो चलो स्नान कर लेते हैं तो ऐसे आप भी तो घूमते रहते हैं ना जीवात्मा भी घूम सकता है वो अकेला बैठे बैठे बोर हो जाता हो एक ही जगह बैठे बैठे तंग आ जाता हो तो उसकी इच्छा होती हो घूमने की तो घूम सकता है उसमें क्या बात है हम सारे काम दूसरों के भरोसे नहीं करेंगे फिर भी हमारी इच्छा होती है वो बैंक में बैठा रहता है और वो बस टेलीफोन से बात करता रहता है इंटरकॉम से बात करता है चपरासी को बुला लेता है घंटी बजा करके वहीं बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं उसके बाद भी वो बाहर निकलता है वो हम बैठे बैठे तक पाँव सीधा हो जाता है थोड़ी हवा खाता है थोड़ा देख कर आता है ये लोग कैसे काम कर रहे हैं काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मगर प्रयोजन होता है मन इंद्रियों से वो काम तो लेता ही रहता है तो इच्छा हो सकती घूमने की क्योंकि इस पक्ष में शब्द प्रमाण मिलता है न्याय दर्शन ये कहता है कि जिस विषय में शब्द प्रमाण उपलब्ध है उस विषय में अपना चिंतन वैसा ही बनाना चाहिए तो आपको सत्य जल्दी समझ में आएगा और आप शब्द प्रमाण के और अनुमान प्रमाण के विरुद्ध सोचेंगे तो आपको सत्य समझ किसी बात पर हम सोचते हैं चिंतन करते हैं विचार करते हैं दोनों पांच प्रकार के विचार हो सकते हैं मन में कोई समस्या नहीं है प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि हम दो चार पांच प्रकार के जो विचार कर रहे हैं इसमें से कौन सा विचार स्वीकार करें सही कौन सा शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण कर दे उस विषय में प्रमाण उपलब्ध हो जाए बैठे बैठे सारा काम कर ले वो छोड़ देंगे बात इतनी है कि जैसे अभी मैंने बताया ना ही भाई जी ने पूछा तक की तो छूट है उसको घूमने की और यदि मान लो कष्ट पड़ेगा और वो छोड़ने के लिए कहां तक आएगा त्वचा तक आएगा बस सकता है उसको साधन सुविधा दी हुई है बस त्वचा से बाहर जब निकलेगा तो अब वो बेहोश हो जाएगा अब इस स्थिति को चाहे आप यूं कह दो ईश्वर निकालता है चाहे कह दो स्वयं निकलता है वो तो विवक्षा की बात है okay. त्वचा के अंदर है जब तक तब तक वो स्वयं निकल रहा है और जब त्वचा से बाहर आ जाएगा तो फिर ईश्वर निकाल रहा है अब दोनों बातें कही जा सकती है एक गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खा लिए अब दोनों बातें ठीक है आप जैसे भी कहो निकटा अगर बेहोश हो गया तो फिर संबंध कटेगा जब तक बेहोश हो गया तो फिर तो जीवात्मा नहीं निकलेगा फिर तो फिर तो ईश्वर निकालेगा उसको और और जैसे ही बेहोश होगा ना तो वो बेहोश होने से पहले जो कष्ट होगा उसको उसी कष्ट की स्थिति में वो दौड़ लगाएगा शरीर से बाहर निकलने के लिए और बस वो दौड़ लग हो जाएगा और शरीर से बाहर आ जाएगा वो, वो सारी क्रिया एक साथ ही हो जाएगी इतनी देर लगेगी बेहोश होने में और इतनी देर में वो दौड़ लगा देगा और गया तो निकल गया नहीं निकला तो फिर ईश्वर निकाल देगा उसको सोने के बाद फिर तो चल नहीं सकता वो न तो शरीर के अंदर चल सकता ना बाहर फिर कहीं नहीं चल सकता तो, तो चोट चोट भारी लगी जल्दी मर गया या एक घंटे के बाद मरा गया तब तक वो चलता रहेगा और जब बेहोश हो जाएगा फिर ईश्वर उसको उठा ले जाएगा